गीता तत्वचिंतन बासठवा प्रवचन कर्म रहस्य गीता अध्याय श्लोक 16 से 18 एक परंपरा की ओर दृष्टिपात करने का औचित्य पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरखों की ओर देखने का निर्देश दिया अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी उसे लगा कि श्री कृष्ण अपना जो उदाहरण दे रहे हैं वही पर्याप्त है ने पूर्व में जैसा किया था क्यों कहते हैं श्री कृष्ण का उत्तर यह है कि अर्जुन हो सकता है मेरा उदाहरण तुझे पर्याप्त न मालूम पड़े या फिर यह भी हो सकता है कि तुझे लगे मैंने कोई नया रास्ता खोज निकाला है इसीलिए मैंने पूर्वजों का उदाहरण दिया वे भी उसी लक्ष्य को पाने के लिए चले थे जिसे तू भी पाना चाहता है उन्होंने जब उस रास्ते से चलकर उस लक्ष्य को पा लिया तब उनका उपक्रम सही जानकारी मिल सकेगी वे जिस रास्ते से गए हैं वह जाना पहचाना रास्ता है उसी से चल तो खतरे से बच जाएगा तम पूर्वी जनकाद्य भी पूर्वतर प्रतम न अधनातन निर्वर्तित आचार्य शंकर अर्थात तू जनकादि पूर्वजों द्वारा सदा के लिए हुए कर्म कर यानी उसी रास्ते से चल जिससे किए जाने वाले कर्म मत कर यानी अपने लिए तू नया रास्ता बनाने में समय और शक्ति का दुरुपयोग न कर एक अध्यात्म पथ की जटिलता भगवान की इस सावधानी का कारण यह है कि अध्यात्म का रास्ता पहाड़ी रास्तों के समान जटिल होता है जानकार आदमी ही पहाड़ी रास्तों पर चल सकता है जो नया आदमी पहाड़ों की सैर करना चाहता है तो उसके लिए गाइड मार्गदर्शक लेना अनिवार्य हो जाता है जो पहाड़ों की पैदल सैर में गए हैं वे जानते हैं कि अकेले बिना कोई गाइड लिए पहाड़ों की सैर कितनी खतरनाक होती है जब हम पहली बार गोमुख की यात्रा पर गए तब देखा कि पहाड़ों में गाइड लिए बिना काम नहीं चलता आजकल सुना है कि गोमुख का रास्ता काफी अच्छा बना दिया गया है पर पहले बहुत खतरनाक था एक खतरनाक तो वह होता है जहाँ पग पग पर गिरने का भय होता है, पैर एक बार फिसला कि नीचे गिरे कितना नीचे कोई अंदाज नहीं लगता और नीचे बहती वेगवती धारा गिरने वाले व्यक्ति का अता पता नहीं चलने देती दूसरा खतरनाक वह है कि जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ न जाकर रास्ता कहीं और निकल जाता है पहाड़ों के साथ यह दोनों प्रकार की भयावहता बनी रहती है हम लोग भुजवासा पहुँच बाबा लाल बिहारी दास के आश्रम में रात भर के लिए टिके वहाँ एक बूढ़ी माई भी थी बंगाल से अपने बेटे के साथ आई थी उसका लड़का सुबह से गोमुख गया था रात आठ बज गए थे पर लौटा नहीं था गोमुख उस स्थान से अधिक से अधिक पाँच किलोमीटर होगा बूढ़ी रो रही थी स्वाभाविक भी था जब से लड़का निकला था तब से अब तक कम से कम तीन बार गोमुख का चक्कर लगाया जा सकता था हम लोगों ने वृद्धा को तरह तरह से समझाया कहा कि वह तपोवन चला गया होगा या नंदन वन के लिए कोई साथी मिल गया होगा वहां से लौट रहा होगा पर वृद्धा के आंसू थमते ही न थे हम लोग ऊपर से समझा तो रहे थे पर हमें भी भीतर भय था कि इतनी देर तक जब लड़का नहीं लौटा तब अवश्य उसको कुछ हो गया होगा बाबा लाल बिहारी दास जी ने अपने दो तीन शिष्यों को टार्च लेकर इधर उधर दौड़ाया आखिर रात साढ़े नौ बजे वे लोग लड़के को लेकर लौटे लड़के ने बताया कि वह सुबह अकेला ही गोमुख के लिए रवाना हुआ महात्मा जी ने कहा था कि किसी को सांस ले जाना पर उसे लगा कि रास्ता सीधा है अकेला चल जा, चला चला जाऊंगा और वह रास्ता भटक गया वह आखिर गोमुख पहुंच ही नहीं पाया वह एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाता फिर फिर तीसरे में पहाड़ों में भेड बकरी चलाने वाले बकरवालों के चलते से जो पगडंडियाँ बन, बनी होती है उसमें अनजान आदमी भटक जाता है यह तो लड़के का सौभाग्य था कि जब उसने सारी आशा छोड़ दी थी तभी महात्मा जी द्वारा भेजे गए आदमियों की आवाज़ उसने सुनी और टॉर्च की रोशनी देखी कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्म का पथ भी इसी प्रकार जटिल है पहाड़ों के रास्ते ऐसे दिखते हैं मानो सभी गंतव्य तक पहुँचने वाले भी हों पर उनमें कोई एक ही रास्ता सही होता है शेष तो पथिक को एक से दूसरी ओर ले जाकर भटकाने वाले ही होते हैं अपना रास्ता बनाने के चक्कर में व्यक्ति ऊपर कहे गए बंगदेशी लड़के के समान ही हारा होकर अपना सर्वनाश कर बैठता है इसीलिए जैसे पहाड़ी रास्तों पर चलते समय हमें उन लोगों का अनुसरण करना पड़ता है जो स्वयं उन रास्तों से होकर गए हैं वैसे ही अध्यात्म के पथ पर भी पहले के चले हुए लोगों का अनुवर्तन करना ही हमारे लिए सेफ सुरक्षित होता है